श्री चैतन्य चर्तावली धन मांगने वाले भृत्य को दंड अपि धनमी पर दुखमौचित्य भाजदेवंदी तरीशा मलिहज सरी बिंदुभासते नेत्रवत जनहति चाहदात्री विषयों के त्याग से ही पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है ऐसा जिन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है उन औचित्य के उपासक महापुरुषों को दूसरों के द्वारा दिया हुआ धन भी दुखदायी ही प्रतीत होता है वही धन यदि विषय पुरुषों के लिए दे दिया जाए तो उनके हृदय में वह परम आनंद और आहलाद उत्पन्न करने वाला होता है जिस प्रकार सुगंधित मलयाचल चंदन का रस आँखों में डालने से दुखदायी प्रतीत होता है और अन्य अंगों में लगाने से शीतलता प्रदान करने वाला होता है प्रेमरूपी धन की प्राप्ति में ही जो सदा प्रयत्नशील रहते हैं वे उधर उदरपूर्ति के लिए अन्न और अंग रक्षा के लिए साधारण वस्त्रों के अतिरिक्त किसी प्रकार के धन का संग्रह नहीं करते धन का स्वभाव है लोभ उत्पन्न करना और लोभ से द्वेष की प्रकाश मित्रता है जहाँ लोभ रहेगा वहाँ दूसरों के प्रति द्वेष अवश्य विद्यमान रहेगा द्वेष से घृणा होती है और पुरुषों के प्रति घृणा करना यही नाश का कारण है इन्हीं सब बातों को सोचकर तो त्यागी महापुरुष द्रव्य का स्पर्श नहीं करते वे जहाँ तक हो सकता है द्रव्य से दूर ही रहते हैं गृहस्थियों का तो द्रव्य के बिना काम चलना ही कठिन है उन्हें तो गृहस्थी चलाने के लिए द्रव्य रखना ही होगा किंतु उन्हें भी अधर्म से या अनुचित उपायों से धनार्जन करने की प्रवृत्तियों को एकदम त्याग देना चाहिए धन पूर्वक न्यायोचित रीति से प्राप्त किया हुआ धन ही फलीभूत होता है और वही उन्हें संसारी बंधनों से छुडाकर धीरे धीरे परमार्थ की ओर ले जाता है जो संख्या वैसे ही बिना सोचे विचारे खा लिया जाए तो वह मृत्यु का कारण होता है और उसे ही वैद्य के कथनानुसार शोध कर खाया जाए तो वह रसायन का काम करता है उससे शरीर निरोग होकर संपूर्ण अंग पुष्ट होते हैं इसलिए वैद्य रूपी शास्त्र की बताई हुई धर्म रूपी विधि से सेवन किए जाने वाला विश्वरूपी धन भी अमरता प्रदान करने वाला होता है महाप्रभु चैतन्य देव जिस प्रकार स्त्री संगियों से डरते थे उसी प्रकार धन लोलुपों से भी वे सदा सतर्क रहते थे जो स्त्री सेवन अविधिपूर्वक काम वासना की पूर्ति के लिए किया जाता है शास्त्रों में उसी की निंदा और उसी की कामनी को नरक का द्वार बताया है जिसका पाणिग्रहण शास्त्र मर्यादा के साथ विधिपूर्वक किया गया है वह तो कामनी नहीं धर्मपत्नी है उसका उपयोग काम वासना तृप्ति न होकर धार्मिक कृत्यों में सहायता प्रदान करना है ऐसी स्त्रियों का संग तो प्रवृति मार्ग वाले गृहस्थियों के लिए परम धर्म है इसी प्रकार धर्मपूर्वक विधि युक्त विनय और पात्रता के साथ उपार्जन किया हुआ धन धर्म तथा सुख का प्रधान कारण होता है उस धन को कोई अन्याय से अपनाना चाहता है तो वह विषयी है ऐसे विषय लोगों का साथ कभी भी न करना चाहिए श्री अद्वैताचार्य गृहस्थी थे इस बात को तो पाठक जानते ही होंगे उनके दो स्त्रियाँ थी, छह पुत्र थे दो चार दासी दास भी थे बड़े पुत्र अच्युतानंद को छोड़कर सभी घर गृहस्थी वाले थे सारांश के उनका परिवार बहुत बड़ा था इतना बड़ा परिवार होने पर भी वे भक्त थे भक्तों को बहुत लोग बावला कहा करते हैं एक कहावत भी है भक्त बावले ज्ञानी अल्हड़ योगी बड़े निकट्टू कर्मकांडी, ऐसे डोले जो भाड़े के टट्टू अस्तु बावले भक्तों के यहाँ यह मेरा है यह तेरा है का तो हिसाब भी, भी नहीं जो भी आओ खूब खाओ जिसे जिस चीज की आवश्यकता हो ले जाओ सबके लिए उनका दरवाज़ा खुला रहता है वास्तव में उदारता इसी का नाम है जिसके यहाँ मित्र अतिथि स्वजन और अन्य जन बिना संकोच के घर की भांति रोज भोजन करते हैं जिसका हाथ सदा खुला रहता है वही सच्चा उदार है वही से कृष्ण प्रेम का अधिकारी भी होता है जिसे पैसों से प्रेम है जो द्रव्य का लोभी है वह भगवान से प्रेम कर ही कैसे सकता है वैष्णवों के लिए अद्विताचार्य जी का घर धर्मशाला ही नहीं किंतु निशुल्क भोजनालय भी था जो भी आवे जब तक रहना चाहे आचार्य के घर पड़ा रहे आचार्य सत्कार पूर्वक उसे खिलाते पिलाते थे इस उदार वृत्ति के कारण आचार्य पर कुछ कर्ज भी हो गया था उनके यहां बाउल विश्वास नाम का एक भृत था आचार्य के चरणों में उसकी अनन्य श्रद्धा थी और वह उनके परिवार की सदा तन मन से सेवा किया करता था वह आचार्य के साथ साथ पुरी भी करता था आचार्य को द्रव का द्रव्य का संकोच होता है इससे उसे मानसिक दुख होता था उनके ऊपर कुछ ऋण भी हो गया था इसका उसे स्वयं ही सोच था पुरी में उसने प्रभु का इतना अधिक प्रभाव देखा महाराज प्रताप रुद्र जी प्रभु को ईश्वरतुल्य मानते थे और गुरुभाव से उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे विश्वास ने सोचा महाराज से ही आचार्य के ऋण परिशोधन के लिए क्यों न कहा जाए यदि महाराज के कानों तक यह बात पहुंच गया तो सदा के लिए इनके व्यय का सुदृढ़ प्रबंध हो जाएगा यह सोचकर उसने आचार्य से छिपकर स्वयं जाकर महाराज प्रताप रुद्र जी को एक प्रार्थना पत्र दिया उसमें उसने आचार्य को साक्षात ईश्वर का अवतार बताकर उनके ऋण परिशोध और व्यय का स्थाई प्रबंध कर देने की प्रार्थना की महाराज ने वह पत्र प्रभु के पास पहुंचा दिया पत्र को पढ़ते ही प्रभु आश्चर्यचकित हो गए उनके प्रभाव का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है यह सोचकर उन्हें विश्वास के ऊपर रोष आया उसी समय गोविंद को बुलाकर प्रभु ने कठोरता के साथ आज्ञा दी गोविंद देखना आज से बाउल विश्वास हमारे यहाँ न आने पावे वह हमारे और आचार्य के नाम को बदनाम करने वाला है गोविंद से नीचा किए हुए चुपचाप लौट गया उसने नीचे जाकर ठहरे हुए भक्तों से कहा भक्तों के द्वारा आचार्य को इस बात का पता लगा वे जल्दी से प्रभु के पास दौड़े आए और उनके पैर पकड़कर गदगद कंठ से कहने लगे प्रभु यह अपराध तो मेरा है बाउल ने जो भी कुछ किया है मेरे ही किया है इसके लिए उसे दंड न देकर मुझे दंड दीजिए अपराध के मूल कारण तो हम ही हैं महाप्रभु आचार्य की प्रार्थना की उपेक्षा न कर सके आचार्य के अवतारी होने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी किंतु अवतारी होकर क्षुद्र पैसों के लिए विषय पुरुषों से प्रार्थना की जाए यह अवतारी पुरुषों के लिए महान कलंक की बात है आवश्यकता पड़ने पर याचना करना पाप नहीं है किंतु अवतार पने की आड़ में द्रव्य मांगना महापाप है बेचारा बाउला बाउुल क्या जाने उस अशिक्षित नौकर को इतनी समझ कहाँ उसने तो अपनी तरफ से अच्छा ही समझकर यह काम किया था प्रभु ने आज्ञा में किए हुए उनके अज्ञान में किए हुए उसके अपराध को क्षमा कर दिया और भविष्य में फिर ऐसा कभी न करने के लिए उसे समझा दिया